हरिदेव जय श्री प्रेम पत्र ग्रंथ की जय श्री गौर गो। हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय Raharaman, Govind, Jai, Jai, Raharaman, Govind, Jai, Jai, Govind, Jai, Jai, Govardhan, Jai, Jai, Govind, Jai, Jai, Govardhan, Jai. राहातम हरि को विद जय जय राहाम गोविंद सुचे गोविंद जय जय गोपाल तुझे जय जय गोविंद जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय गोविंद हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयत पर सत्यवती व्यासो यस्यास कमलगतम ृदय न्याग्री विश्वधाम प्रेरणा प्रवर्ति तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्य हम श्री वंदेहम श्री कमलुर श्री गुरु श्रीकृष्ण चैतन्य श्री श्री कृष्ण चैतन्य पाद सह गणलता श्री यस्य विशाता भगवत्सा लक्ष्मी यदतचरणी साक्षात्कार अखिल संपदां मधुरीय गांधी उपचितरुरी चंभ पूजा आधी मंगलाय नम नारायण दिव्य सरस्वते नम व्या नम कृष्णा ब्राह्मणे नमस्कृतिधर सनातना पत्तावेभ्यो नमो हे श्री सनातन दुर्गत दयालु प्रभो कम राशि दुर्गतयावना श्रीजीवेन्द्र दयांद्रा काम अच्छा तो तो जय परम श्री प्रेम पत्र श्री सरकार की सेवा को तो ही जहां जीवन का मूल तत्व माना जाए और उसके आधार पर ही जीवन के अन्य जितनी भी विधाये हैं उन सबों का निर्धारण किया जाए उनको अनुशासित किया जाए यह इस नगर की एक मूलभूत आधारभूत नीति और इसी नीति में इस नगर में यह व्यवहार भी देखने को मिलता है यह व्यवहार भी सही रूप में देखने को मिलता है कि यहाँ पर श्री श्याम सुंदर भी, भी श्याम सुंदर का, का स्मरण करते हुए अनेक बार श्री कृष्ण की चेष्टाएं आ जाती हैं, वो पूर्ण प्रसन्न मेंाए अब यहाँ पर हम रूप कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर को भी भाव धारण करने के लिए इतनी उत्सुक हो जाते हैं कि वे अपने रूप का दर्शन करके स्वयं ही मोहित हो जाते हैं अपने रूप का दर्शन करके मोहित होने की प्रवृत्ति मनोविज्ञान का एक छोटा सा कहीं स्वरूप भी है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है सुंदर अपनी सौंदर्य का तो नहीं होता। ये मनोविज्ञान की एक वृत्ति है परंतु जहाँ श्री श्याम सुंदर आप साक्षात् गोपी बन जाना चाहते हैं श्री राधिका भाव धारण कर लेती है ये एक अद्भुत वस्तु है ये वो मनोविज्ञान से बिल्कुल भिन्न वस्तु अपने आप को सुंदर दिखना सौंदर्य के आकर्षित होना ये सौंदर्य यद्यप एक सुंदर और सही प्रकृति का स्वभाव है स्नेह का स्वभाव प्रेम का स्वभाव या प्रकृति का दिया हुआ एक वृत्ति है परंतु तो ये प्रेम की वृत्ति इतनी बढ़िया है शाम सुंदर बढ़िया है और ये कृष्ण उनके रूप का अद्भुत स्वरूप है इसी प्रसंग में एक दृष्टान्त यहां पर दिया गया वो है कर्म अंक ललित माधव में श्री कंस मारा गया है श्री श्री मथुराधीश मथुरा विराजमान है और वहां पर कभी किसी नाटक का आयोजन होता है जिस नाटक के आयोजन में श्री कृष्ण अपने संपूर्ण परिवार के साथ में वहां बैठकर के नाटक दर्शन कर रहे और उसमें नाटक का जो विषय है वो विषय ब्रिजा श्री शाम का गाय चराकर के लौटना के प्रेम का दर्शन कराना यह गर्भांग प्रसंग है पूर्व राग उसको प्रस्तुत करने का यह एक प्रसंग है इसे गर्भाग कहते हैं गर्भा जहां नाटक के भीतर नाटक दिखाया जाए जैसे कोई फिल्म के भीतर फिल्म देखे कोई सपने के भीतर सपना देखे ऐसे ही जहां गर्भांग के भीतर में अंक के भीतर को जाए अंक कहते हैं जिसमें नायक स्वयं रंगमंच के ऊपर उपस्थित होकर के किसी प्रयोजन को सिद्ध करे कोई कार्य किसी घटना को वह अंजाम दे अपने किसी प्रयोजन को वह सिद्ध करे उसका नाम है अंक तो अंक में नायक स्वयं रंगमंच के ऊपर उपस्थित होकर के किसी कार्य को करता है जहां नायक स्वयं रंगमंच के ऊपर उपस्थित नहीं होता है तो पात्रों की आपसी चर्चा के द्वारा जहा किसी घटना की सूचना दी जाए या बीच में छूटा हुआ जो सूत्र है उस तो सूत्र को जहां देखा जाए सूत्र को मिलाया जाए क्योंकि सूत्र खो जाएगा बीच में कोई स्टेप छूट जाएगा तो आगे का नाटक समझ में नहीं आएगा, बीच में क्या घटना घटी और यदि सारी घटनाओं को दिखाया जाए तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनको के रंगमंच पर दिखाना शास्त्र में निषि है और उनको ढंग से रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता है जैसे दूरा ध्वनम बदम युद्धम विप्लवम वेश परिवर्तन शयन भोजन ये रंगमंच के ऊपर दिखाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब भोजन को कैसे दिखाएं जैसे किसी व्यक्ति का नियम है कि वो छुप के ही भोजन करेगा आपस में ही भोजन करेगा तो रंगमंच पे कैसे भोजन करेगा धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो जाए तो इसी तरह से परिवर्तन स्नान ये रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाई जा सकते हैं तो श्री भरत मुनि ने कुछ घटनाओं को कुछ क्रियाओं को रंगमंच के ऊपर निश्चित दिखाया कि उनका वर्ण किया जाएगा परंतु उनके बिना जैसे काम नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उन घटनाओं को दिखाया कैसे जाए अब कोई कहे कि सेना ने आक्रमण किया इसको तो फिल्म में तो दिखाया जा सकता है लेकिन तो स्टेज पर कैसे दिखाया जाएगा थिएटर में कैसे दिखाया जाएगा इतनी सेना कहां से लाओगे अब कोई स्टेज के ऊपर कार थोड़ी दौड़ाई जा सकती है घोड़े थोड़ी दौड़ाई जा सकते उनकी प्रति प्रतिकृति बना करके कहीं कोई दिखा दे तो वो रंगमंच पर तो संभव है परंतु तो वैसे संभव नहीं तो परंतु तो वो होता है जहां पर घटना सूचना न होकर मूल कथा के साथ में ही संबंधित है और जिसमें नायक भी उपस्थित हो रहा है को कहते हैं अर्थोपक्षेपक अर्थ माने कहानी और उपक्षेपक माने उसकी कड़ियों को जोड़ना तो कभी तो घटनाओं को रंगमंच के ऊपर स्टेज के ऊपर स्टेज करके उनको दिखाया जा सकता है और कभी ऐसा होता है कि उनको स्टेज के ऊपर दिखाया नहीं जाएगा तो पात्रों की चर्चा के द्वारा दिखाया जाए जैसे सुना है श्री कृष्ण जरासंध ने सारे राजाओं को जीत लिया और श्री कृष्ण ने भीमसेन के साथ में अः भीमसेन के द्वारा जरासंध के साथ युद्ध करके जरासंध को चीर करके मार दिया अब चीर करके मारना रंगमंच पर कैसे दिखाया जाए तो ये सूचना ही दी जाएगी सूची होगा इसको एक्शन में नहीं दिखाया जा सकता है फिल्म होती तो फिल्म की विधा अलग है फिल्म की विधा में तो जितने भी दृश्य है उन दृश्यों को अधिक से अधिक दिखाया जाएगा दूर दूर के नए नए दृश्यों को दिखाया जाएगा परंतु रंगमंच पर सारे इतने दृश्यों को कैसे दिखाया जा सकता है दिखाया जा सकता है बहुत सारी जो घटनाए वहां पर तो एक बार एक सेटिंग हो गई सेटिंग के बाद में फिर उसी सेटिंग में ही सारी घटनाओं को आगे प्रस्तुत किया जाए तो तो कहने का मतलब यह है कि नाटक के भीतर एक नाटक हुआ परंतु पर एक ऐसा नाटक जिसमें नायक भी उस सूची में सूची घटना में स्वयं उपस्थित हो रहा है और स्वयं उपस्थित होकर के वह उस घटना का वो दिखा रहा है वो प्रेम को दिखा रहा है तो यहाँ पर श्री कृष्ण दर्शन बनकर के बैठे हैं मथुरा में और उस समय का कहीं दर्शन किया जा रहा है प्रसंग जो है वो ये है ललित का का श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे हैं मथुरा में कृष्ण ब्रज के वियोग में व्याकुल हैं उनके वियोग को शांत करने के लिए श्री भरत मुनि एक नाटक लेकर के उपस्थित होते हैं अपने सारे शिष्यों के साथ में नटों के साथ में और भरत मुनि कृष्ण के वियोग को दूर करने के लिए की एक लीला का दर्शन कराते हैं एक नाटक कराते है। तो इसका मतलब हुआ ये गर्भाएगा गर्भांग इतना सब डिपोषण है तो उसको गर्भांत कहेंगे माने गर्भांत माने श्री कृष्ण साक्षात् बिराजमान है रंगमंच के ऊपर और कहीं वे उस नाटक का दर्शन भी कर रहे इस गर्भा में जब कोई नट कृष्ण की भूमिका धारण करके रंगमंच पर आता है ब्रजेंद्र नंदन की भूमिका धारण करके जब रंगमंच के ऊपर आ रहा है और गैया चरा के श्री श्याम सुंदर लौट रहे हैं और श्री प्रियाजू उनका दर्शन कर रही है जितने भी ब्रजवासी हैं उनके उनका दर्शन कर रही हैं उस समय श्री उस की वो जो नठ है उस नठ के कृष्ण बेश का दर्शन करके साक्षात जो कृष्ण हैं वे कृष्ण मोहित हो जाते हैं और कृष्ण मोहित होकर के कह रहे हैं कि आह भूत माधुरी असी है इसमें उदगी ही ललित माधव में गर्भा में ये वर्णन किया है श्री कृष्ण बीच में ही उस गर्भा का दर्शन करते हुए पास में मधुमंगल बैठे हैं उन मधुमंगल से कह रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि रंगमंच के दो भाग कर दिए जाते हैं एक भाग में तो एक घटना घट धट रही है और रंगमंच का का जो नीचे का भाग है उस नीचे के भाग में जो श्री कृष्ण इत्यादि जो हैं वो बैठे हैं और उसके ऊपर के भाग में क्योंकि पहले रंगमंच जो थे वो रंगमंच की पुरानी जो आ, खंडहर मिले हैं या जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं उन मोन्यूमेंट्स में, उन पुराने में दो खंड के होते थे। एक खंड में एक घटना घट गट रही है और दूसरे खंड में दूसरी घटना घट गट रही है आजकल भी जैसे रंगमंच के दो खंड करके एक खंड में तो मुख्यपात्र बैठा है और दूसरे खंड में जो एक बीच में पर्दा डाल करके जैसे एक घटना घटा दी जाए वहां पर एक घटना घट गट रही है तो, तो वहां पर दर्शक भी मंच बड़ा रंगमंच है उसके एक भाग में श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में वो अभिनय किया जाता है उसके दो भागों या रंगमंच में ऊंचा नीची दो तरह का बना करके जो दर्शक है वो बैठा है नीचे वाले खंड में और ऊपर वाले खंड में या कुछ ऊंचाई पर स्टेज के ही दो भाग करके जो ऊंचाई वाला जो भाग है उसमें रंगमंच को का दर्शन कराया जा रहा है जो दर्शक है वो दर्शक दोनों दोनों का दर्शन कराए इनका भी दर्शन कराए उनका भी दर्शन करा तो इस तरह से उसका मंचन किया जा सकता है किया जाता है तो यहाँ पर जो दर्शक कृष्ण है वे रंगमंच में अभिनय करने वाले कृष्ण के साथ का दर्शन करके उन कृष्ण में गोपी भाव राधा भाव उत्पन्न हो जाता है कृष्ण अपने ही रूप का दर्शन करके अपने ही नाटक का दर्शन करके मथुरा में एकदम अभिभूत हो जाते हैं गर्भांग तो के कृष्ण का दर्शन करके अंक के कृष्ण का जो मूल कृष्ण है अंक के जो कृष्ण है वो अंक के कृष्ण के हृदय में स्त्री भाव उत्पन्न हो जाता है श्री कृष्ण सुवर्ण के साथ उस समय मधुमंगल के साथ में बैठे हैं मथुरा में और मधुमंगल से कह रहे हैं कि सखे मधमंगल भैया उदगीर नाग दुख माधुरी परमल है मिले पर कैसा सुंदर आभी हो रही है माने गोप तो लीला का यह वंचन किया जा रहा है उद्गीनाथ दुख माधुरी इसमें जो अद्भुत माधुरी वह प्रकट की जा रही है कैसी माधुरी बोला माधुरी की अपूर्व सुगंध चारों परमल चारोर फैल रही है जो कि आभिर लीरस्य में मेरे कोप स्वरूप में मेरी जो मधुरमा उस मधुरमा की सुगंध चारों ओर फैल रही है आभिर लीरस्य में और ऐसी आभिर लीला में अपने कोप रूप का दर्शन करके आज मैं यहां पर मथुरा भीष होकर के बैठा हूं मथुराधीश जिस समय श्री वृजेंद्र नंदन की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो दर्शन करके मैं तो भूल गया और मुझे ये जो जो मेरी ही भूमिका को तो, मेरी ही नंदन नंदन स्वरूप की भूमिका को तो प्रस्तुत करते हुए रंगमंच पर अभिनय कर रहा है इस पात्र के साथ आज मेरा अद्वैत तो हो रहा है अर्थात मेरी ही शोभा हूं बहु यह सामने प्रकट कर रहा है तो अद्वैतम तो मैं अद्वैतम हंत समीक्षा समक्ष मैं अपने साथ में इस रंगमंच के नठ को अपने साथ में अद्वैत तो रूप में ही देख रहा हूं सिद्धांत में क्या दिखाया कि रंगमंच के नट को नट नहीं समझना चाहिए जब कोई भूमि का धारण तो जब कोई नट जब कृष्ण की भूमि का धारण कर रहा है तो उसको भी भक्तगण रसजन साक्षात भगवत स्वयं नहीं समझते उसको नट नहीं समझ, समझ, समझा जाएगा उसको साक्षात भगवत स्वरूप ही समझाया जाएगा अनेक अनेक ऐसे भक्तमाल में दृष्टान है जहां अभिनय करने वाले नट को ही भगवत स्वरूप समझ लिया का दर्शन कर रहे हैं श्री खमंडी जी उनने ब्रिजवासी बालकों को इकट्ठा किया इकट्ठा करके उनको शिक्षा दी मयूर मुख जो हैं, वो भी लिया रास के प्रारंभ में कई आचार्य रहे श्री नारायण भट्टी श्री धमंडी जी श्री विठलनाथ जी, श्री जी, उन्हें भी श्री जी के मुकुट को ग्रहण करके मुकुट मुकुट और उस मुकुट को किसी बालक को धारण करके और उन्होंने भी रास का मंचन किया तो श्री वर्तमान जो रास का मंच है उस रास मंच के निर्धारण में तीन महापुरुषों का बड़ा उल्लेख विशेष रूप से इतिहास में एक तो श्री घमंडी जी जो निर्थ संप्रदाय के बड़े श्रेष्ठ आचार्य थे और ऊंचे गांव के रहने वाले थे और इन्होंने जो ललताची गांव वहीं के थे बरसा निकल और इन्होंने ब्रिजवासी बालकों को एकत्रित करके रासलीला का प्रारंभ किया रासलीला अभ्याय कर इसी तरह से श्री नारायण भट्ट जी जिन्होंने जो श्री बरसामी के जितने भी गोस्वामी गण हैं, उनके यहाँ के गुरु परिवार के रहे और श्री ब्रिजाचार्य रहे और जिन्होंने ब्रिज यात्रा को प्रारंभ किया श्री श्री नारायण हम लोग कहीं संबंधी भी थे तो वो नारायण भट्ट तो उनने भी ब्रिज यात्रा चौरासी कोष की उसकी, उसकी एक पद्धति बताई और उसके सारे तीर्थ स्नान संकल्प इत्यादि किए और उन स्थानों को चिन्हित किया कि गांव इसकी ये लीला है तो ब्रिज की खोज करने में एक बहुत बड़ा योगदान श्री रूप सोनातन ने पहले श्री भूगर्भ गोस्वामी जी ने आकर के ब्रिज के विभिन्न लीला स्थलों को अस्वय श्री महाप्रभु ने आकर के कुछ नीलास्थनों को महाप्रभु ने कुछ को श्री भूगर्भ गोस्वामी जी ने कुछ को श्री रूप सनातन ने इन सबों ने चिन्हित किया कि यही वो स्थान है और उन स्थानों को लेकर के कृष्ण नारायण भट्टी ने ब्रिजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में उन्होंने ब्रिज यात्रा का स्थापन किया और ब्रिज के जो बाहे बंद जितने भी गाँव है लीलास्थली उन लीलास्थलों को तो चिन्हित किया और उसके आधार पर ब्रिज यात्रा चौरासी को उसकी ब्रिज यात्रा उस सब का स्थापन किया कि इस से यात्रा जाएगी इन लीलाओं का दर्शन करेंगे लीलास्थलियों का तो राशली रा का जो रंगमंच है उस रंगमंच के स्थापन में श्री घमंडी जी का बहुत बड़ा योगदान इसी तरह से श्री जी का भी बाद में बड़ा योगदान रहा विठलनाथ जी ने भी श्री श्रीनाथ जी के, के, कर के उनके द्वारा और उनको सिखा करके उनके द्वारा अभिनय करा करके राशि आरम्भ किया और इधर श्री नारायण भट्ट जी उन्होंने तो ये तीन महापुरुष नारायण जी श्री घमंडी जी और श्री गोकुलनाथ जी विठलनाथ जी के शिष्य में श्री गोकुलनाथ जी उन्होंने तीन ने रासलीला मंच की स्थापना करने में ये फोक जो मंच है, उसको स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और उससे फिर बाद में रासलीला अभिनय प्रारंभ हुआ इसी रासलीला के अभिनय में एक बार नृत्य करते हुए श्री प्रिया जी का न जो उन्होंने नूपुर पहन रखे थे वो नूपुर की डोरी टूट गई नृत्य करने बालक जो नृत्य कर रहे हैं अभिनेता उनकी डोरी उसकी नूपुर की डोरी टूट गई श्री हरे राम जी महाराज वे इस लीला का दर्शन कर रहे थे तो हरिमाम व्यास जी ने तुरंत ही अपना जो जनऊ था उस जनेऊ को तोड़ा जलों को तोड़ करके जल्दी से बट करके और उसको मोती उनके घुंगों को पो करके और जल्दी से प्रिया जी के चरणों में धारण करा दिया किसी ने कहा अरे ब्राह्मण तेरी क्या बुद्धि हो गई जलू तोड़ दिया तुमने ब्रह्म यज्ञोपी तो ब्रह्म का स्वरूप है यज्ञ माने ब्रह्म उसका उप माने निरंतर निरंतर मैं ब्रह्म में ही निवास कर रहा ब्रह्म से बीत माने उसे आवृत होकर के मैं विराजमान हूं तो यज्ञ उप बीत यज्ञ माने ब्रह्म माने उनके साथ में अद्वैत के साथ में उनकी शक्ति शक्तिमान भेद के साथ में शक्ति शक्तिमान का जो अद्वैत है उस अद्वैत के साथ में बीत माने में ब्रह्म में ही अवस्थित होकर के विराजमान इस भाव को धारण करके चौरानवे गंडा का जो यज्ञोपवीत है वो धारण किया जाता है यज्ञोपवीत को खोला जाए और उसको यदि चार उंगलियों का ये जो भाग है इसके ऊपर लपेटा जाए तो चौरानबे जो चक्कर आएंगे तो चौरानवे चक्कर की उसकी लंबाई होती है और कहते हैं एक व्यक्ति की पूरी जो अपनी ऊंचाई है वह भी चौरानबे चौकाही होती है तो एक तरह से यज्ञोपवीत ये अंड यदि ब्रह्मांड है यथा अंड तथा ब्रह्मांड अंड ही ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए कौन सी वस्तु है व्याप्त करने वाली है ब्रह्म इसलिए यज्ञोपवीत ब्रह्म का ही स्वरूप होकर के विराजमान तो वह द्विजाति को यह अनुभूति कराता है ब्रह्म ही जगत के रूप में स्थित हुआ ब्रह्म ही जगत का रचनाकार है और जगत ब्रह्म में ही स्थित है राम से सब राम में सब राम ही सब इन तीन चीजों को स्थापित कराने वाला यज्ञों है, मित्र है चौरानबे घंटा और वो चौरानवे गंडा ही व्यक्ति का पूरा नाक होता है अपना मान चौरानवे घंटा जो है उसके द्वारा व्यक्ति पूरा लपट जाए उसके शरीर को लपेटा जा सकता है तो एक तरह से पूर्ण आवरण होकर के ब्रह्मस्वरूप होकर के विराजमान जो यज्ञ उपवीख यज्ञ पवित्र परम पवित्रम परम पवित्र होकर के विराजमान है प्रजापति सहजम को रस्ता जो प्रजापति के साथ ही पहले उत्पन्न हुआ ब्रह्मा के साथ में ही जो वी प्रकट हुआ था आयुष्यम उस आयुष्य और इसको प्रदान करने वाला अग्रता है ऐसे को प्रतिमुच् माने उसको धारण करके मैं विराजमान हूँ अर्थात मैं ब्रह्म के भीतर विराजमान हूँ कृष्ण के भीतर ही कृष्ण के द्वारा रचित कृष्ण के भीतर ही मैं विराजमान वा मुझे बल और तेज प्रदान कर ते अभेद या अंगी भेद अंशांशी भेद ब्रह्म के साथ में मेरा अंशांशी भेद है उससे बीत ब्रह्म से ही मैं आवृत होकर के विराजमान हूं ब्रह्म में परम पवित्र परम पवित्र है प्रजापति के साथ में उत्पन्न हुआ है ये यज्ञो पवित्र बल, बल और तेज इनको प्रदान करने वाला है ऐसे यज्ञ को तुमने तोड़ दिया किसने श्री हरिम जयस जी को श्री हरिम जयस जी बोले की इस यज्ञ पवित्र को मैंने जन्म भर धारण किया इसके बाहर को ढोया आज ये सफल जो श्री जी के के के के चरणों नूपुर काम में आए इसका ही मैं ढोता रहा और अपने आप को मैं ब्राह्मण में द्विजाति में द्विजाति इस अभिमान को धारण किए हुए बैठा रहा परंतु तो आज ये सफल हुआ तो श्री हराम व्यास जी की जय हराम व्यास जी ने अपना जनऊ तोड़ करके श्री रास के जो पात्र है उन रास के पात्र के चरणों में उस जलूर को बांध दिया जो परम पवित्र है वो उसको श्री किशोर बना हुआ जो पात्र है ब्रजवासी बालक और जिसका घुंगू टूट गया था उसमें उस जलूर को बांध करके उन्होंने रख दिया और अपने आप को धन्य करके मार तो ये रस की अपूर्व पूर्व रीति है तो जो पात्र है कहने का तात्पर्य यह है कि जो पात्र है वे उतने अंश में जब मुकुट धारण किए हुए हैं उतने अंश में वे साक्षात वही माने जाते हैं और आज भी शिष्टाचार यही है कि जितनी देर कोई पात्र मुकुट धारण किए हुए है उतनी देर वह साक्षात भगवत स्वरूप ही माना जाता है वह परंपरा पर्व होकर के ही विराजमान तो श्री कृष्ण जब दर्शन कर रहे हैं और जो गर्भा का कृष्ण है उसका जो अंक के कृष्ण है तो दो कृष्ण हो गए एक कृष्ण तो है दर्शन करने वाले उनको हम कहेंगे अंक का कृष्ण उस नाटक के एक, एक अंक का एक एक्ट का वो पात्र है और दूसरा जो पात्र है वो है गर्भा का पात्र तो जो गर्भा कृष्ण है उनका दर्शन करके जो मथुराधीश गर्भ के गर्व, उस अंग के जो कृष्ण हैं वे एकदम एकदमोहित हो जाते हैं और वे कह रहे हैं कि आहा श्री कृष्ण की शाम सुंदर की ब्रजेंद्र नंदन कैसी सुंदर माधुरी है मथुराधीश वृजेंद्र नंदन का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं तो माधुरी परम इस नटके श्रीअंग से अद्भुत माधुरी का सुगंध परमल चारों ओर फैल रही है इसकी माधुरी की सुगंध सब ओर फैल रही है आभिर लील आहा आभीर श्री आभी श्री को को कोप जाति की लीला करने वाले इस पात्र की इस कृष्ण रूप की मधुरमा कैसी अद्भुत है मैं अद्वैत हंत समक्षण यह आज मुझे अपने ब्रिज की पुरानी याद दिला देता है जब मैं ब्रिज में हुआ करता था अब तो आ आगे हूं तो जब मैं साढ़े ग्यारह वर्ष तक ब्रिज में लीला कर रहा था उस समय की ये मुझे याद दिला रहा है और मैं मैं अद्वैत मेरे साथ में जो अद्वैत है उसको हंत समक्षण यह प्रकट कर रहा है यह बात अर्थात मुझे पुरानी वृक्ष की याद दिलाता है आह दिला रहा है जो के मेरी पुरानी लीलाओं का ही यो की क्यों चित्रीय चारण है यह उसका मंचन करते हुए विराजमान है चित्रिय मैंने रंगमंच पर उसी लीला को उसी भाव और रूप माधुरी को या रंगमंच के ऊपर दिखा रहा है चार चार ये जो है नक मेरे हृदय में आश्चर्य प्रकट कर रहा है क्योंकि कृष्ण का वेश धारण करके नंदन का वेश धारण करके अपनी माधुरा माधुरी की सुबंध को चारों ओर फैला रहा है और यह मेरे मुझे अपने स्वरूप के साथ में साथीकृत करके दिखा रहा है तो मैं अद्वैत गोप वेश के गोप लीला के साथ में अद्वैत तो यह दिखा रहा है मुंह अस के चारों चेतक केल कल कुतूहो इसकी उस ब्रज लीला का दर्शन करके जो उत्तर गोष्ठ लीला उत्तर गोष्ठ माने गाय चरा करके ठाकुर जल लौटते हैं में बन से उस लीला का नाम है उत्तर गोष्ठ लीला पूर्व गोष्ठ का मतलब है गाय चराने के लिए जान सुबह उत्तर गोष्ठ का मतलब है साय काल को लौट करके आना तो उस उत्तर गोष्ठ का दर्शन करके केल कुतूहलोत्तरलित मेरा चित्र भी केल कुतूहल से उत्तरलित हो रहा है चंचल हो रहा है सके सके मैं अपने रूप को धारण नहीं कर पा रहा हूं यस्य प्रेक्ष स्वरूपता इस चारण की ये जो नट है जिसने कृष्ण की भूमिका इस समय स्टेज के ऊपर मंची के ऊपर जो निभा है कृष्ण का का अनुकरण कर रहा है, इसको कर, देख करके, इसकी का दर्शन करके, इसकी दर्शन आहा मेरा ये चित्र ब्रज गोपिका गणों के सारूप्यता को प्राप्त करना चाहता है तो जब नटकारूप दर्शन करके मेरे हृदय में राधा भाव धारण करने की इच्छा हो रही है, तो फिर साक्षात कृष्ण का रूप धारण करके मैं अपने रूप का साक्षात मैं ही अपने रूप में सामने उपस्थित होता तो मैं मोहित हो जाऊं इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है तो अपने रूप को देख करके कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं और श्री राधा भाव द्वितीय सुवलित हो करके गौर स्वरूप धारण करने की अभिलाषा करते हैं दोबारा सुन लें श्री मथुराधीश कृष्ण मथुरा में पहुंचे हुए कृष्ण जब ब्रिजलीला का दर्शन करते हैं तो वे मथुरावासी कृष्ण अपने मित्र मधुमंगल से कह रहे हैं कि उदगीनाथ भुत माधुरी परमल परमसा चारण को देखो ये चारण की विशेषता है कि ये चारल के ये ये पे जो चारण कृष्ण की रूप माधुरी का अभिनय कर रहा है तो इस चारण के स्वरूप का तुम दर्शन करो उदगीनाथ भुत माधुरी जो अपनी अद्भुत माधुरी की परमल माने सुगंध को उदगीर्ण माने सब और बिखेर रहा है और कैसा है चारण आभी जो आभीर लीला करते हुए ब्रज की गोप लीला को करते हुए है। ऐसे इस नटके द्वारा की गई ब्रज की लीला को देखकर के मैं अद्वैतम हंत समीक्षण मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वहां हूं इस नट के साथ में मैंने अद्वैत को प्राप्त कर लिया है अब ये होता भी यही है कि जब हम नाटक देखते हैं तो जो विभाव सामग्री है उसके साथ में हम अद्वैत प्राप्त कर लेते हैं। जो विभाव सामग्री है जहां पर हम अद्वैत प्राप्त कर सकते हैं वहां पर तो हम एक तरह से अद्वैत प्राप्त करते हैं और कहीं भिन्न प्रकार से भी अद्वैत प्राप्त कर ले तो कभी तो उस पात्र से करते हैं कभी अपनी भावना के साथ हम अभी इस प्राप्त करते हैं अभी इस बात पर स्पष्ट करता हूं इस बात पर स्पष्ट किया जा सकता है जैसे दुष्यंत शकुंतला का दर्शन करके उसकी ओर अपना प्रेम निवेदन कर रहा है तो पात्र क्या करेगा जो दर्शक है वो कभी दुष्यंत के साथ में मिलकर के एक हो जाएगा तभी जब शकुंतला दुष्यंत को प्रेम निवेदन कर रही है तो पात्र अपने आप को शकुंतला के साथ में मिला ले तो कभी उसका साधारणीकरण हो जाएगा जनरलाइजेशन हो जाएगा दुष्यंत के साथ कभी उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा शकुंतला के साथ और वो जो रंगमंची के पात्र हैं नाटक के जो दोनों पात्र हैं वे कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं रहेंगे वे एक सामान्य पात्र हो जाएंगे सामान्य पात्र होने के कारण मानव मन एक है एक है। इस आधार पर जो दर्शक है ऑडियंस उस दर्शक का चित्र उस पात्र के साथ में मिल जाएगा और तो वह दर्शक अपने आप को उस पात्र के साथ में कहीं मिला करके एक कर देगा जनरलाइजेशन कर देगा इसको कहते हैं साधारणीकरण शक्ति अस्त विभा प्रमाता, प्रमाता मान्य जो दर्शक है ऑडियंस वो उस पात्र को अपने से अभेद करके प्रतीत करने लगता है तो कभी पात्र बन जाएगा दुष्यंत की जगह अपने आप में मिला लेगा कभी शकुंतला दीजिए अपने आप में दिला ले अब मांगो कोई किसी इस तरह का कोई नाटक है जिसमें कोई विलेन आकर के खलपात्र आकर के नायक के साथ में अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है उस समय पात्र जो दर्शक है वो कुछ अनुष्ठा हो रहा है ये क्या हो रहा है और उस समय यदि एक आए एकाएक हीरो की एंट्री हो जाए और हीरो एक पंच मारे के तो जो पात्र है वो बड़ा प्रसन्न होता है बहुत अच्छा ताली बजने लगती है पूरे रंगम ताली बजने अच्छा हुआ अच्छा होगा अच्छा एक और लगा। इस लगता इस तरीके से लगता है तो उस समय जो पात्र है वो पात्र उस समय वो जो रक्षा करने वाला पात्र है उसके साथ में कभी अपना साधारण करता है तो हमारी स्थिति दर्शकों की बड़ी अद्भुत होती है कभी हम एक के साथ में करते, कभी दूसरे के करते हैं, कभी तीसरे के साथ साथ में में करते करते करते हैं, हैं, हैं, कभी कभी दूसरे हमारा मूल जो भाव होता है वो मूल भाव एक ही होता है कि नायक ने जो भाव दिया राइटर ने जो भाव दिया है उसी राइटर के भाव को लेखक के भाव को हम अपने हृदय में धारण करते हैं जैसे कोई कृष्ण भक्त है तो उस समय वह कृष्ण के साथ में अपना साधारण कर करके बैठा है अब यदि शंखचूक दैत्य आकर के होली लीला में गोपियों का हरण करके ले जा रहा है और उस समय श्री बलदाव जी कृष्ण से कह रहे हैं कृष्ण ये क्या है आप कह रहे हैं दादा आप लोगों बलदाव जी को तो श्री कृष्ण रख देते हैं गोपियों की रक्षा करने के लिए और जिन गोपियों को चुरा करके शंखचूर्ण ले जा रहा था श्री कृष्ण उनके पीछे जाते हैं और एक पंच मारते शंखचूर्ण के और शंखचूर्ण मूर्खित हो जाता है तो पात्र बड़ा प्रसन्न होता है ठीक है ऐसा होना चाहिए तो पात्र का तो पात्र भक्त है तो उसका साधारणीकरण शंकचूड़ के साथ में नहीं होगा बिलेन के साथ में नहीं होगा हीरो या हीरो के जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ में ही उसका साधारणीकरण होगा बिले के साथ में नहीं होगा तो ये बहुत विचार किया गया भारतीय रथ शास्त्र में तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भी इस समय साधारणीकरण अद्वैत इस पात्र के साथ हो रहा है ये एक श्लोक में बहुत सारे संदर्भ है रेफरेंसेस है जो कि रस शास्त्र की पोलिटिक्स के शास्त्र शास्त्र के और शास्त्र के और बहुत सारे कांगों को यहाँ पर श्री गुरु गोस्वामी जी ने बड़ी कुशलता के साथ में तो आचार्य है गुरु गोस्वामी इसलिए रस निष्पत्ति की जो सम की जो पद्धति है उसको यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया है श्री कृष्ण उनमें मुख्य रूप से रसानुभूति हो रही है क्योंकि एक कृष्ण होता है रसशास्त्र में रस किसमें है एक प्रश्न है कि रस किस में, में रहता है कोई ये कहे कि ऐतिहासिक जो पात्र है उनमें रस रहता है काव्य शास्त्र कहेंगे दो उनमें नहीं है रस तो ये कहे कि दुष्यंत शकुंतला में रस है गलत दुष्यंत शकुंतला में तो पैशन है काम उनमें प्रेम नहीं उनमें रस नहीं क्योंकि वे स्व तटस्थ भाव से मुक्त नहीं है उनमें आवरण भंग नहीं है एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आवरण भंग माने ये मेरा है ये पराया है, तटस्थ का है भाव से वो मुक्त नहीं है तो जो मूल पात्र रहा होगा वो तो बस स्वार्थी स्वार्थ में डूबा होगा शकुंतलाया दुष्यंत केवल अपने पैशन में डूबे हुए होंगे अपने काम में अपने स्वार्थ में डूबे होंगे इसलिए मूल पात्र में रस नहीं होता कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण में तो रस रहेगा मूल पात्र होने पर भी परंतु तो अन्य में रस नहीं होता अब दूसरा आता है रंगमंच पर नाटक जो नट है क्या उसमें रस है काव्य शास्त्री कहता है विद्वान ये कहते हैं कि नहीं नट में भी रस नहीं है नट तो केवल अपनी कौशल है उसको कोई भी भूमिका दे दो उस भूमिका के आधार पर वो अपने स्किल के आधार पर वह अभिनय कर लेगा उसको बिलियन दोगे तो बिलियन बन जाएगा और उसको हीरो दोगे तो हीरो बन जाएगा एसोसिएट बनाओगी तो वो बन जाएगा जो उसको डायरेक्टर ने उसको जो भूमिका दी है वो तो अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करेगा और वह रस का आस्वादन नहीं करेगा वह तो उस भाव को योगी क्यों अपनी स्किल अपनी कुशलता के आधार पर विद्या के आधार पर नट विद्या के आधार पर वह तो प्रस्तुतमाप्त करेगा मुख्य से आस्वादन प्राप्त करने वाला वो नहीं तो रस किसमें है अंत में बात आएगी रस है सामाजिक जो ऑडियंस है वही रस रस को प्राप्त करता है अब ऑडियंस की स्थिति भी यह है कि ऑडियंस में रस दो प्रकार से हो सकता है कभी तो ऑडियंस में रस आता है कभी ने जो दिया है कभी ने जिस दृष्टि से किसी नाटक का वर्णन किया है वो रस ऑडियंस में आ जाएगा यदि कवि राम के प्रति श्रद्धा रखता है श्री बाल्मीक जैसा कवि तो वो पात्र अपने आप का साधारणीकरण कवि के साथ में करेगा कवि का आदर यदि राम के प्रति है तो पात्र में भी आदर आ जाएगा यदि कोई कवि ऐसा है जो कि राम को तो बनाता है विले खलनाय और रावण की दृष्टि से कोई ना काव्य है तो उस समय जो दर्शक है उसकी सहानुभूति सर्वदा सर्वदा रावण और मंदोदरी के पुत्र रहेगी राम के पुत्र ही जैसा नाटक पढ़ा है कवि ने जिस तरह से चित्रित किया है कवि के साथ में हम रखेंगे ये हुई कवि के द्वारा प्राप्त होने वाली साधारण की स्थिति अब एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि भाई जन्म भाग हमने गुरुदेव की कृपा के द्वारा हाथ में माला पकड़ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण किया है हरे राम हरे राम किया है तो ऐसी स्थिति में जो पात्र है उसके हृदय में मूलभूत जो भक्ति है उस भक्ति के अनुसार वह देखेगा और यदि उसकी भक्ति से विरुद्ध एक भी बात आती है सिद्धांत वृद्ध मत जाना महा अपराध हो जाएगा काल में उंगली देकर के वो वहां से मत जाएगा और ऐसी कविता को जो उसकी निष्ठा को खंडित करने वाली है उसको वो कभी देखेगा नहीं और दूसरों से भी कहेगा खबरदार उस मत जाना मत जाना उसको मत देखना विषयों का सेवन मत करना मत करना यही उपदेश उसको दिया जाएगा जो अपनी निष्ठा को बढ़ाए उसको अपना जो निष्ठा को घटाए ऐसे विषय का सेवन करने वाले काव्य का दर्शन भक्त लौकिक काव्य का दर्शन तो चार स्थिति हुई एक था मूल पात्र दूसरा हुआ नट तीसरा हुआ कवि के द्वारा प्राप्त होने वाला भाव और चौथा हुआ अपनी साधना से प्राप्त होने वाला भाव जो गुरुदेव की कृपा के द्वारा आलु श्रद्धा सात संग भजन क्रियावृति निष्ठा आसक्ति भाव भाव होकर के जो रति होकर जो आया फिर बाद में प्रेमी प्रेम को छोड़कर के जो पहली जो भूमिका है आठवीं भूमिका उस आठवीं भूमिका में जो भाव की स्थिति है वो यदि उसके हृदय में उत्पन्न हो गई है तो वह उस भाव के अनुसार ही उस काव्य को ग्रहण करता और वह अन्य जो वस्तु है उनके प्रति तो विपरीत भाव ही धारण करके विराजमान होगा और जो इष्ट है उसके प्रति ही उसके हृदय में सर्वदा सर्वदा एक भावना सामंजस्य की भावना जो साधनीकरण की भावना वो वह वहां उत्पन्न होगी तो कुल मिलाकर के बात जो आई वो निष्कर्ष की बात ये हुई कि रस का मुख्य भोक्ता ऑडियंस से सामाजिक सामाजिक ही रस का मुख्य भोक्ता श्री कृष्ण यहां पर सामाजिक बने हुए इसलिए कृष्ण जो सामाजिक बने हुए हैं उनको रस की अनुभूति कैसे हो रही है साधारणीकरण कैसे उसको श्री गुरु को स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि आभी नीलस्य में अद्वैतम हंस संरक्षयन आज आभी नीला वाले श्री कृष्ण उनके साथ में मेरा साधारणीकरण हो रहा है जो ऑडियंस है वह रंगमंची के पात्र को देख करके जो विभाव सामग्री है उस विभाव सामग्री के साथ में साधारणीकरण करके विराजमान हो रहा है कभी राधिका के साथ में साधारणीकरण होगा कभी कृष्ण के साथ में साधारण करना होगा अपने भाव के अनुरूप यदि अनुकूल है तो उनके साथ में वह जनरलाइजेशन करके विराजमान होगा और श्री राधा कृष्ण के भाव को अपने हृदय में धारण करेगा करेगा तो यहां पर भी गर्भांग के कृष्ण के, के भाव को श्री कृष्ण समझ रहे हैं और गर्भा में जो राधिका है राधिका के भाव के साथ में इतने अभिभूत है कि श्री कृष्ण अपने आप को श्री राधिका गर्भ गर्भा में जो राधिका है उन राधिका के भाव के साथ में अपने आप को मिलाकर के कह रहे हैं कि आह मैं ये चाह रहा हूं कि मैं राधिका ही बन जाऊं इस प्रकार राधा भाव दुति धारण करने की श्री कृष्ण अभिलाषा कर So, सब चित्रियते चार समूह ये चारण बड़े अद्भुत रूप में श्री राधिका के प्रेम को प्रस्तुत कर रहा है कृष्ण के रूप का कर रहा है मैं मुझे ये लगता है कि मेरा ब्रज का जो स्वरूप है वो तो स्वरूप साक्षात तो उपस्थित हो गया और इस रंगमंच की राधिका का दर्शन करके मैं अपने आप को राधिका भाव से युक्त देखना चाहता हूं तक के कुतूहल राधिका के समान ही केन कुतूहल से उत्तर हो रहा है वह उफन रहा है मेरा चित्र अपू से उफन रहा है केन कुतूहल से क्यूरियसिटी से कौ, कौ, कौतूहल से वह अत्यंत उत्सुक होते हुए विराजमान हो रहा है सके सदस्य यस्य प्रेक्ष स्वरूपता रंगमंच के गर्भांग के और इसके व्यवहार को इसके उद्दीपन व्यवहार को और श्री राधिका के आश्रय व्यवहार का दर्शन करके मेरा चित्र आज राधिका की भाव कांति को धारण करना चाहता है ब्रिज बधु सारूप्यम अनविजू श्री राधिका उनके साथ में सारूप्य को प्राप्त करना के का तात्पर्य है जो बांध करके रख ले उसका नाम बधु बाती ना थी, थी बधु जो बांध करके रख ले अपने प्रेम के पास में उसका नाम बधु तो ये ब्रिज बधु ब्रज की जो आवा आवागमन करने वाली जो बधु है कृष्ण के साथ में अभिसार करने वाली जो कृष्ण को भी बांध कर ले लेने वाली बधु है उन बधुओं के साथ में ब्रज के साथ में मैं अपना ब्रजुतियों प्राप्त कर लेना चाहता हूं तो ये भाव कांति मुझे भी मिल जाती इस समय रंगमंच पे यदि मैं होता तो मैं भी श्री राधिका की तरह ही आचरण करता सारुप्य सारूप्य सारूप्य धारण करते हुए व्याजमान हो पर मधुरमय जो लीला है वो मधुमय लीला को श्री कृष्ण अभिनय कर रही अब एक दूसरा इसी तरह का दृष्टान दे रहे हैं के एक सखी जब श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत व्याकुल देख रही है श्री राधिका ब्रह्म में बैठी हुई है बिरणी है और सखी को तो श्री राधिका ने भेजा अन्य सखियों ने भेजा कि सखी की प्राण रक्षा अच्छा करने के लिए देख करके आओ शाम सुंदर कहाँ है और वो सखी पहुंचे और श्याम सुंदर की दर्शन करके श्याम सुंदर की दशा देख करके जो कुछ भी उसने देखा उसकी सूचना श्री राधिका को दे रही तो सखी के बचन राधिका के प्रति हैं विरहणी राधिका के प्रति सखी ऐसी है जो कृष्ण के पास होकर के तो आरहणी राधिका से कृष्ण का दर्शन करके उनकी दशा का वर्णन करते हुए सखी श्री राधिका से कह रही इतना स्पष्ट सखी गई थी कृष्ण के पास में वहां कृष्ण की व्याकुल दशा का एक विशिष्ट दशा का वर्णन किया जिसका इस श्लोक में वर्णन है और उस दशा का वह विरहणी राधिका के सामने वर्णन कर रही है और उस दशा को सुनकर के श्री राधिका का विरह अपने आप शांत हो जाता है राधिका को बात बड़ा नहीं मिलता प्रेम का एक मनोविज्ञान है कि प्रेमी को जब ये पता लगता है कि जैसे मैं अपने प्रेमास्पद के वियोग में व्याकुल वो प्रेमांपर भी मेरे वियोग में व्याकुल है बड़ा संतोष मिलता है ने को बड़ा मिलता है कि जैसे मैं उसके व्योग में व्याकुल ऐसे वो भी मेरे वियोग में व्याकुल है ये बात बड़ा धीरज देती है विरही को तो आज विरही श्री राधिका को धैर्य प्रदान करने के लिए जो सखी वो श्री कृष्ण की व्याकुल दशा का वर्णन करती है अब व्याकुल दशा का क्या वर्णन कर रही है बल्कि ये कह रही है कि अली सखी व्याकुलता तो बहुत पीछे छूट गई कृष्ण की दशा तो ये अपनी आंखों से देख के आई हूं अभी अभी तेरे सामने उसका वर्णन कर रही हूं अपनी आंखों से देख करके आई हूं कि कृष्ण तो तेरे समान ही राधिका बने बैठे और तेरा ध्यान करते करते वे आ रहे हैं कृष्ण तेरा ध्यान करते करते वे एकांत में ही कहीं बड़बड़ाते हैं कृष्ण एकांत में ही कहीं अब अद्भुत मरमरी कोई बड़बड़ाना वो अपने आप कर रहे हैं क्या है? कर रहे हैं एकांत अरी सखी देख करके आई हूं कृष्ण एकांत में बैठे हुए और क्या कर रहे हैं ंत कांत कांते, कांते हे कांत हे श्याम सुंदर तुम कहां हो श्याम सुंदर पुकार रहे हे श्याम सुंदर तुम कहां हो अर्थात श्यामंदर इस समय हो गए हैं राधा राम राधा का ध्यान करते करते कि भाई हाँ मेरे व्योग में मेरी प्यारी श्री राधिका व्याकुल होंगी और वे इस तरह से पुकार नहीं होंगी उसको ही वे पुकारने लगते तो एक कांते ंत कांत कांतु ब्रूते। श्याम सुंदर का दर्शन करके आई हूँ कांत हे, कांत हे कांत हे राधा का, गोपी कांत हे राधा कांत हे मेरे कांत तुम हो हो? ऐसा श्री कृष्ण पुकार रहे हैं कल है कौतु कब अरे सखी देखते कौतु हृदय करके आई कि कृष्ण अपने आप का नाम ही पुकार रहे थी मैं तो आश्चर्य कर गई ये क्या हो रहा है फिर तो बाद में समझ में आया के तेरा ध्यान करके तेरा ही अंकरण वे करने लगे हैं और वे जैसे तू पी है कांते कांट ये संबोधन एड्रेस है अरिश परम सुंदरी राधिके हे सखी कलितम कांतेमान मैं तो उन कृष्ण का दर्शन करके ऐसा देख रही थी कि मानो श्री कृष्ण इलावृत खंड में तो नहीं पहुंचे पुराणों में एक चरित्र आया है वर्णन आया है कि इलावृत खंड एक ऐसी जगह है जहां पर कोई पुरुष जाए तो वह स्त्री हो जाता है वहां पर एकमात्र शिव पुरुष है बाद बाकी का कोई भी घुसेगा तो वह स्त्री हो जाएगा कभी के पुत्र सुद्युम वे शिकार खेलते खेलते इलापुरखंड में घुस गए अपनी सेना के साथ में जैसे ही उन्होंने घुसा वैसे ही उनका लिंग परिवर्तन हो गया जो धोती पहन रखी थी वो बन गई है लहंगा जो दुपट्टा कंधे के ऊपर डाल रखा था वो बन गया खरिया उन पुरुष हो गए स्त्री घोड़ा हो गया घोड़ी सारे सिपाही आपस में चर्चा करें बोले केहरी सिंह तुम्हारा क्या हाल बोले बोई ओके नार, नार सिंह तुम्हारा क्या हाल है नार सिंह क्या राय बोई सब स्त्री हो गए पुरुष से स्त्री हो गए फिर जब इलापृत खंड से शुद्ध निकले इला बनकर के इलाव आख्यान है इला उनका नाम हो गया उन्होंने उनकी पहचान इलाके में होने लगी तो इला बंकर के जब वे बाहर निकले तब उन्होंने चंद्रमा के पुत्र बुध का दर्शन किया और उन बुध के साथ में उन्होंने फिर विवाह किया और विवाह करने पर तुरंत ही पृद्युन्दर को उत्पन्न कर दिया दस महीने बात प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है तुरंत ही उन्होंने पुत्र को उत्पन्न कर दिया उस समय जो पुत्र है उस पूर्व पुत्र को उन्होंने उत्पन्न कर दिया वे इतने पराक्रमी हुए, में लौट करके नहीं आए राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा बोले महाराज मेरा बेटा गया हुआ है शिकार खेलने के लिए अभी तक लौट करके नहीं आया कहा गया वशिष्ठ जी समाधि में ध्यान करके बोले तो ले राजा तेरे भाग्य वो तो दो आ रहा स्त्री हो गया पहले इलाई उत्पन्न हुई थी फिर इलाको ही श्री बसिति जी ने तप करके शुद्धि पुत्र के रूप में परिणत किया वो शुद्धि भाग्य से फिर दो भागा पुनः पुरुष को भगवो पुनः स्त्री हो गया तो मा मंत्र कोई भूगले थोड़ी हो उसी मंत्र को फिर से जप लो फिर से पुरुष बना दो उसे वो नहीं, नहीं इस बार एक झमेला और आ गया है इस बार शिवजी बीच में आ गए हैं मर्यादा के रूप में सुश्री so वशिष्ठ जी खंड के द्वार पर गए और शिवजी जी की वंदना भीतर नहीं घुसे भीतर घुसे तो भी वही हाथ हो भीतर नहीं घुसे बाहर ही खड़े होकर के वंदना की अब शिवजी बोले बोले भाई हमारी भी तो नाक संसार में कुछ रहनी चाहिए ये थोड़ी है चलो अधम अधा आधा आधा कर लेते हैं ये एक महीने रहेंगे पुरुष एक महीने हो जाएंगे स्त्री सुंद को पुरुष बना करके फिर से लेकर के आए अब एक महीने तो ये राज्य करें और एक महीने के बाद बंद करके बैठ जाए बोले क्या कर रहे हो बोले हम बजट करते प्रजा का मन नहीं हुआ उस समय सुदिंग ने अपने से उत्पन्न होने वाला मां बनकर के पुत्र को जन्म दिया था उस पुरुरवा राजा को बुलाया और पुरुरवा को राज्य गद्दी के ऊपर बिराजमान किया और उन पुरुरवा से फिर चंद्रवंश चला ठाकुर की लीला कैसी अद्भुत है कि व्यक्ति एक है परंतु तो वह कभी पुरुष बन जाता है तो उसे सूर्यवंश चलता है और वही स्त्री बन जाता है तो उसे चंद्रवंश चलता है तो श्री प्रभु करतुम अकर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ हैं या इस घटना के द्वारा ठाकुर की महिमा कहीं से दो रही है तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है श्री राधिके वो दूती राधिका को धैर्य देती हुई कह रही है कि कांत कांतम प्रेमानतम मानो आज कांत ने इलाभ के किसी प्रेमामृत को प्राप्त कर लिया है मान इला के किसी गुण को प्राप्त कर लिया है जैसे इलावृत में जाने पर जो व्यक्ति है वह पुरुष से स्त्री बन जाता है ऐसे श्री कृष्ण भी आज स्त्री भाव धारण करके विराजमान है तो यी एवं पुरुषा और पुरुष एवं स्त्री पुरुष भी स्त्री स्वरूप को धारण करके विराजमान एकांत एक श्री राधिका की दूती सखी कृष्ण का दर्शन करके कृष्ण की भाव स्थिति का वर्णन राधिका से कर रही है एकांत एक अभी सखी मैं देख के आई श्री श्याम सुंदर आप एकांत एक में बैठे हैं कांत कांत तेरा ध्यान करते करते वे ऐसे राधा भावा विष्णु हो गए हैं कि जैसे तू हे कांत हे कांत पुकारती है इसी प्रकार श्री कृष्ण भी कांत कांत कह करके पुकार रहे हैं राधे भाव धारण करके कांत कांत कह करके पुकार रहे हैं कलह है कौतुकम मैं तो आश्चर्य में पड़ गई तू भी इस कौतुक को देख हे कांत तू कितनी सुंदर है तेरा इतना प्रभाव है कि श्याम सुंदर अपने भाव को भूल गई है कांतेन कलितम आज मानो श्री श्याम सुंदर ने तेरे ही रूप और भाव दोनों को कलितम धारण कर लिया है और उस रूप और भाव को धारण करके प्रेमानतम एवं लाव्रतम कल्यतम वे मानो इलाव्रत खे के प्रभाव से प्राप्त होने वाला जो भाव है उस भाव को ही प्रेमान के रूप में इस समय धारण किए हुए हैं अर्थात वे राधा भाव के प्रेम को धारण करके कांत कांत कहकर के अपने ही व्योग में स्वयं ही प्रलाप कर रहे हैं राधा स्वयं राधिका बनकर के अपने व्योग में प्रलाप करते हुए वे विराजमान हो रहे एक लीला कि पुरुष स्त्री बन जाते हैं श्याम सुंदर भी स्त्री बन जाते हैं इस प्रेम पतन के एक दृष्टांत को और देते हैं कि इस प्रेम पतन में प्रेम नगर में पुरुष स्त्री बन जाते हैं इसका एक दृष्टांत देते हैं ललित माधव से ललित माधव में जिस समय शाम सुंदर मथुरा जाते हैं उस समय ब्रज गोपिकाकर कृष्णपियोग में एकदम व्यापुल जाती है स्कंध पुराण में एक पंक्ति आई है एक कैशोरे पद्म पुराण की पंक्ति है कि कैशोरे गोप कन्या राज कन्या का किशोर अवस्था में जो गोप कन्या है वे ही यौवन में राजकन्या बन गई इसी तरह से पुराण की एक पंक्ति है कि शोरशैव शास्त्राणी गोप्य सत्व समागत सोलह हजार गोपियां वे ही राजकुमारी बन करके द्वारका में पहुंची अब ये जो ब्रज की गोपियां कृष्ण व्योग में द्वारका में कैसे पहुंची इसकी बड़ी सुंदर सुंदर कहानी मिलती है हर एक संगति वहां पर बैठाई गई जैसे श्री उनकी एक संगति दिखा रही श्री राधिका यमुना जी के किनारे गई विरह में व्यापी होकर यमुना जी के किनारे गई और यमुना जी किनारे यमुना जी, जी में वे सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है और अर्घ देते देते ही कृष्ण की याद आ गई और हा पुराण नाथ कहकर के यमुना जी में जो गिरीछित तो होकर सो ही श्री यमुना जी साक्षात सूर्यपुत्री है यमुना जी ने श्री राधिका को संभाला और उसी समय सूर्य भगवान साक्षात उपस्थित हो गए और सूर्य भगवान ने ब्रिज की जो राधिका है उनको ही सत्यभामा के रूप में अपने सूर्य मंडल में ले जाकर के अवस्थित कर दिया और जो कालिंदी ब्रज में जो यमुना है उनको ही पुत्री, सूर्य पुत्री श्री यमुना के रूप में अवस्थित कर दिया तो द्वारका में दो रानी हो गई एक तो हो गई श्री सत्यभामा, भामा जो ब्रिज में दो गोपी थी एक राधिका और एक कालिंदी कालिंदी तो बन गई द्वारका की भी कालिंदी कालिंदी कालिंदी एक और ब्रज की जो राधिका है वो ही द्वारका में सत्यभामा बनी अब सत्याजित ने जब सूर्य से मित्रता की तो सत्याजित बोला कि हे hey, मित्र सूर्य तुम मुझे मित्र मित्र कहकर के संबोधित करते हो मैं तुम्हारा मित्र तो लगता नहीं हूं तुम इतने तेजस्वी मैं तो इतना तेजस्वी हूं नहीं तुम मुझसे भी ज्यादा मेरे शरीर के तेजस्वी लोगों के मित्र बनोगे लाओ मैं तुम्हें अपनी मित्रता प्रदान करता हूं मित्र जैसा बनाता हूं भाई ऐसा कहकर के सूर्य ने कौस्तु मणि सत्या को दे दी हाँ सेमंतक मणि हाँ मणि कौस्तुभ मणि तो ठाकुर जी की सेमंतक मणि जो है वो सेमंतक मणि सत्या को दे दी अब वो सतराजित की समंतक मणि भी बड़ी तेज बड़ी तेज उसके तेज को सत्याजित भी सहन नहीं कर पाए तो सूर्य ने उस मणि को जरा गिश तो सा घिस घिसू दिया बोले इसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया, और उस मणि को धारण करके एक दिन सत्याजित जब द्वारका की सभा में पहुंचा या द्वारका में जा रहा था सारे द्वारकावासी श्री द्वारका नाथ से बोले बोले हे द्वारकाधीश सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए आए हैं श्री कृष्ण हंसते हुए बोले बोले भाई ये सूर्य नहीं है ये समंतक मणि की चमक है समंतक मणि सूर्य ने इनको दी है वो भी घिस दी है अभी पूरी चमक नहीं है तुमको भ्रम हो रहा है ये सूर्य है सतरा जी जब मिले श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ऐसी मणि तो राजकीय खजाने में रहनी चाहिए दुर्लभ मणि है संसार में एक ही मणि है ऐसी मणि दूसरी होगी कि नहीं होगी क्या पता इस मणि को तुम राजकीय खजाने में जमा कर दो और इसके बदले जितना पैसा मांगोगे हम तो ब्रैंक चेक दे रहे हैं तुमको जो रकम भरनी हो भर लेना आपके यहाँ जितना पैसा चाहिए उतना ले लो तुम पंच सत्तालने के लिए बोला अजय आपकी ये है ठीक है अभी तो हमारे काम में आ रही है ठीक किसी अच्छी बात है बाद में बात कर लेंगे ताल दिया दूसरे दिन आए बोले अब दे दो तो, बोले अभी नहीं अभी मैं किसी दूसरे काम में जा रहा हूँ तीसरे दिन आए चौथे दिन आए ऐसे दस पांच कृष्ण के चक्कर हो गए कृष्ण उस मणि को ग्रहण करना चाहते बलदाऊ जी को बहुत बताने अब पर कुछ कह नहीं पा रहे एक दिन ये बात तय हो गई कृष्ण करें भाई बहुत दिन हो गए अभी तक मणि हमको तो मिली नहीं तुमने जो जो हमारे साथ में जो भी एग्रीमेंट किया है लिखा पढ़ी जो कुछ भी की है बस अब जो बयाना वगैरह की बात है तो बयाना तो ले लो किसी तरह से दे लो बात तो हो गई है पक्की परंतु बात हमारे हाथ में तो आनी चाहिए मणि मणि आ रही है तो कल तो दे ही अब कल आने में भी भी कितनी देर लगे, कल भी आ गया, अब सतराजित तो आज आज कर करते -करते ने उसी समय अपने छोटे भाई प्रसिद को बोला बोले बेटा एक काम कर भैया तू इस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए चला जाए कृष्ण आते होंगे उनका टाइम हो गया है आने का So, सत्रह जिन को भरा दिया इसके मणि पहना करके। और श्री कृष्ण आए बोले घंटा घंटा बैठो अभी गया है मेरा भाई शिकार खेलने के लिए बड़ा आज्ञा बै रहा था बड़ा शौक था इसे वो मणि पहन करके चला गया है। आएगा तो फिर दे दूंगा मैं तुम्हें चाहे घूम फिर आओ तुम अभी घंटे दो घंटे में आना फिर दे दूंगा और उधर उसकी हो गई हत्या ने मार दिया और शेर को मार करके जान भवान ने उस मणि को रख दिया वहां अपनी कृष्ण के ऊपर सतराजित इतने आवत लगा दिया कि लोग कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी मेरी बातचीत चल रही थी कुछ बात और कृष्ण जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे और जब मैंने उस मणि को जो मेरी पूजा की थी मैंने उनको देना नहीं चाहा, तब कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी है तो सीधा सीधा एलिगेशन तो उसने बिल्कुल एसी कर दिया है बिल्कुल मेरे भाई को खत्म कर दिया अब श्री कृष्ण चले और पता लगा कृष्ण ने अपने कलम को तुरंत तो ही धो दिया देखा मरा हुआ पड़ा है उसके पास में शेर की चिन्ह है सब बोले भाई नहीं कृष्ण ने नहीं मारा है शेर की चिन्ह है और इसके ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ यही पता लग रहा है कि जो जो घाव है वे के द्वारा किए गए हैं किसी अस्त्र के द्वारा किए गए ये घाव नहीं ये बाकी भी पक्की कृष्ण का कमेंट तो दूर हो गया कृष्ण एहसान जमाना चाहते बड़े चतुर हैं हैं दिखाना चाहते है। बड़े राजनीतिक ज्ञान सो कह रहे हैं, भले हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कलंक लगाया परंतु हम सत्राजीत की उल्टी सहायता करेंगे अपने शत्रु की भी सहायता करेंगे और हम मणि को केवल अपने कलंकों को दूर होने पर हट जाएंगे हटने वाली नहीं है आखिर में मणि गई यादों की मणि यादों के पास में रहनी चाहिए वो मणि अंडर कैसे हो गई उसको हम कहीं भूल करके निकाले विचार करके श्री कृष्ण गए और अकेले ही घुस गए और वहां पर 28 दिन तक जान भगवान के साथ में युद्ध हुआ श्री ललित नागवे वर्णन कर रहे हैं कि इतने में ही एक पृथ्वीहारी श्री कृष्ण के पास में आई और बोली भरे आश्री की बात है राजकुमारी जाम्बती किसी शामल देवता की पूजा करती है और वो शामल देवता की उनहा धन्यमा बिल्कुल आप जैसी लगती है ऐसा लगता है भी कहीं आपकी ही मूर्ति की तो पूजा नहीं कर जामवान गए हैं जामवान को तो पता लग गया जामवान कह रहे हमारे आप कहिए राम तो नहीं, शाम तो शाम हो, राम हो हो। नहीं है तो हो, राम मणि लेकर के लिए हम पर आए है। तो ले आता हूँ और जाम्बान गए और इतने महंगे ऊपर से हारी आकर के श्री कृष्ण से कह रही है कि बड़े की बड़े आश्चर्य की बात है कि जाम्बती राजकुमारी के बहन में जिस देवता की मूर्ति है वो मूर्ति आपसे अत्यंत अत्यंत रिजेंबल करती है मिलती है यह क्या बात आपने समझाइए वो राजकुमारी उस मणि को प्रदान करना नहीं चाहती है श्री कृष्ण ने क्यों राजकुमारी का उस मणि से क्या लेना देना एक खेल है खिलौना है ठीक है इतना नीति क्यों है क्या लोभ है क्या कोई नहीं, नहीं. उस मणि से वो उस देवता की आराधना करती है इसलिए देवता की आराधना में उपयोगी होने के कारण वो उस मणि को नहीं दे रही है कोई मणि को अपने आप पहनने के लिए उन्होंने मणि को नहीं दिया है आप जाकर के जरा राजकुमारी को समझाइए और उस समय अंतपुर में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया और जैसे ही अंतपुर में प्रवेश किया दूर खड़े होकर के देख रहे हैं दरवाजे से कि जाम्बावती जी एकदम विफल है जी कैसे हुई बोलो जाम्बावती को देखते ही शीक्ष पहचान गए कि अरे ये तो हमारे की लंता। लंता की बोलो महारानी तो यहाँ पर तीसरी जो सखी है वो मिल गई श्री तानिंदी और विशाखा ये सूर्य के पास में पहुंच गए और श्री राधिका और विशाखा ये दो गए ललता ललता हो गई और तीसरी सखी ललता हो गई ललता प्राप्ति हो गई यहाँ पर ललता ही जन्म होती थी ललता की स्थिति कैसे हुई ललता श्री गोवर्धन के शिखर पर पहुंच गई थी और गोवर्धन के शिखर पर पहुंच करके श्री ललता इतनी व्याकुल हो गई कि हा कृष्ण कहकर के उन्होंने छला कृष्णदेव इसको कहते हैं तो नहीं कर है। और मूर्छित भ्रुपात्र ऊपर से आती हुई जब किसी वस्तु को देखा तो गोदी ने लपक लिया और परम सुंदरी बालिका को देखकर के श्री ललता को देखकर के जाम भगवान उन्हें अपने महलों में ले इस प्रकार ललता ही जाम्बती हुई सत्यभामा श्री राधिका ही सत्यभामा भामा हुई श्री कालिंदी ही विशाखा और कालिंदी दोनों स्वरूपों को धारण करके दो स्वरूपों से विराजमान हुई सूर्य की पुत्री होकर के आराधन किया तो कृष्ण ने उनके साथ में विवाह किया वे ही कालिंदी होकर के विराजमान हुई और श्री ललता ही यहां पर सखी होकर के विराजमान आकाशवाणी ने कहा कि गोप अत्यंत अत्यंत व्याकुल रही हैं अलग-अलग जो राजा हैं उन राजाओं को ये कहा कि तुम्हारे गर्भ में रानियों के गर्भ में जब ये बालिकाएं आई थी उस समय कंस ने उतना को नियुक्त किया था और पूतना ने उन बालकाओं का जब हरण किया उसी समय पूतना के हाथ से वो बालकाएं कहीं छूटी और छूट करके नदी में गिरी और वे नदी में बहती हुई कहीं ब्रिज में पहुंच गए नदियों में वे तुम्हारी पुत्री है और फिर ब्रिज में जब पहुंची तो उनको ही योग माया ने जो ब्रज की गोपिकागण है उनके गर्भ में स्थापित किया और ब्रिज में उनका जन्म हुआ तो अन्य जितनी भी गोपी है वे गोपी तुम्हारी पुत्री है और योग माया के नहीं, नहीं आ, योग माया के प्रभाव से इनका हरण हुआ था पूना के द्वारा इनका हरण किया गया था योग माया के प्रभाव से ये ब्रिज में आ गई है अब में है। तुम अपनी पुत्रियों के लिए दिन से चिंतित थे कि हमारी पुत्रियां गए, पुत्रियां उन पुत्रियों को तुम ले आओ तो उस समय जितने भी राजा हैं राजा आदि ये सब के सब ब्रिज में आए और ब्रिज में आकर के कोई श्री चंद्रभानु जी से चंद्रावली जी को मान करके ले गया कोई किसी से ले गया कोई किसी से ले गया ब्रज की जो गोपियां थी वे गोपिया ही फिर गोपियामारी होकर के मांगी। और उनका श्री दशम स्कंध में जैसे वर्णन किया गया इसी प्रकार से वर्णन उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ में हुआ है तो इस प्रकार कैशोरे गोपकन्या राज राजकन्या किशोर अवस्था में जो गोप कन्या है वे ही युवावस्था में राजकन्या होकर के विराजमान अब यहां से बात शुरू होती है ये इस श्लोक की ये तो एक पृष्ठभूमि के लिए बात है श्री अः रुक्मिणी जी का माने चंदावनी जी चंदावनी ही रुक्मणी है जैसे सत्यभामा भामा है ऐसे ही श्री चंद्रवनी वृक्ष की रुक्मणी तो जब रुक्मणी जी का विवाह हुआ उस समय श्री भीष्मा ने कृष्ण से प्रतिज्ञा कराई थी कि तुम तब तक कोई दूसरा विवाह नहीं करोगे जब तक कि मेरी पुत्री उसकी अनुमति नहीं शादी की एक शर्त थी इधर श्री सत्यभामा जी उनको जब सत्राजित लेकर के आया और श्री सत्यभामा उनको सत्राजित ने जब श्री कृष्ण के साथ में रखा अभी विवाह नहीं हुआ है रुक्मणी जी को दिया रुक्मणी जी ने सत्यभामा के रूप को देखा तो एकदम चिंतित हो रही है कि हाय इस लड़की के रूपा कृष्ण की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए इतनी सुंदर आप श्री राधिका को कहना है क्या राधिका ही सत्यभामा भा है तो श्री रुक्मणी रूप चंद्रावली जैसे ब्रिज में ही ऋषा रखती है इसी प्रकार श्री चंद्रावली जी द्वारका में ईषा रख रही है चिंतित हो रही है कहीं आर्यपुत्र की दृष्टि इस राधिका के ऊपर पड़ गई सत्यभामा के ऊपर पड़ गई तो वे कहीं मोहित नहीं हो जाए इसलिए श्री रुक्मणी जी ने जो देवी है देवी माने सबसे बड़ी पटरानी, उन श्री रुक्मणी जी ने बड़ी चतुराई से श्री राधिका को नव वृंदावन में स्थापित कर दिया द्वारका तो में एक नव वृंदावन बनाया गया है उस नव वृंदावन में सत्य भावा को छुपा करके रक्षा किया परंतु नव वृंदावन में ही कभी श्री श्याम सुंदर का घूमते इन रसिक शिरोमणि का प्रीति रुकती तो है नहीं वो प्रीति कहीं खींच करके ले गई और रसिक शिरोमणि को श्री राधिका का दर्शन हो तो ही गया अब दोनों मोहित हो रहे परंतु देवी के भाई के कारण माने रुक्मणी जी के भाई के कारण श्री कृष्ण चाहने पर भी सत्यभामा से नहीं मिल पा रहे और सत्यभामा जी एक दिन अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही है उस समय श्री कृष्ण बड़े व्याकुल होकर श्री रुक्मणी जी से ये अनुमति प्रदान करते हैं कि प्रिय कोई भक्त कोई भक्त कोई भक्त राधिका का नाम मिले कोई भक्त मुझसे मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल है प्रिय आप अनुमति प्रदान करो मैं उन भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधार लग बार बार मुझसे प्रार्थना तो कर रहे हैं श्री तत्व की कृपा पर ही नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है श्री तत्व ही प्रधान होता है कृपा शक्ति श्री, श्री के पास में होती है इसलिए आप अनुग्रह करो ऐसे बहाना बना करके श्री रुक्मणी जी से हां करता श्री कृष्ण ने और कहा अच्छा तुम जैसे आर्य पुत्र आप चाहो सीधा सीधा जवाब नहीं दिया रुक्मणी जी ने कुछ घुमा फिरा के जवाब दे दिया श्री कृष्ण उस समय परम सुंदर एक रचांगी का वेश धारण करते है गोपी का वेश धारण करते हैं एक स्त्री का देवांगना का बीज करते हैं और श्री सत्यभामा अर्थात श्री राधिका उनकी ही एक सखी है उसका नाम है पिंगला पर पिंगला पिंगलाम अनुसूतो मणक संगी वो पिंगला ये पिंगला के लिए इतनी कहानी सब कहनी पड़ती <laughs> तो श्री राधिका की ही एक सखी पिंगला वो पिंगला श्री कृष्ण को राधिका के पास में अभिसार कराना चाहती है श्री के पास में जो इस सत्यभामा की पुत्री सत, सत्यभामा होकर के सत्या की पुत्री सत्यभामा होकर के विराजमान है और जो श्री रुक्मणी जी के आदेश से सुखपूर्वक नव वृंदावन में रह रही है परंतु तो कृष्ण का उनको दर्शन सुलभ नहीं है परंतु श्री कृष्ण ने श्री रुक्मणी जी की अनुमति किसी प्रकार छल से या कहकर के प्राप्त करके, करके रुक्मणी जी की उदारता से वो अनुमति प्रदान करती है और उस अनुमति को धारण करके श्री कृष्ण सुंदर देवांगना का वेश धारण करके पिंगला के साथ में पिंगला जो सखी है श्री राधिका की सत्य की उन सखी के साथ में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं नव वृंदावनि मणि भी श्री कृष्ण के हाथ में बदरी हुई सिमंतक मणि संयोग से कृष्ण के हाथ में बदली हुई इधर श्री राधिका मन में एक विचार करके हा अब मेरे इस जीवन का क्या उपयोग थ का दर्शन नहीं हो रहा है कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है कल कृष्ण दर्शन होगा ऐसे व्याकुल होकर के सत्य या राधिका एक ही चीज है तो जो राधिका है वही सत्य नाम से अवसिद्ध है सत्या के नाम जो प्रसिद्ध है वे एकदम व्याकुल होती हैं और व्याकुल होकर के नव वृंदावन में एक सरोवर है काली हृदय जय उस कालीय में यह व्यापन हो रही है कि आप जीवन किस काम का ऐसा कहकर के श्री राधिका जैसे ही काली हृदय में प्रवेश करती है श्री कृष्ण उस प्रिया की करने के लिए आप काली हृदय में कूद पड़ते हैं उस नव वृंदावन के काली हृदय में कूद पड़ते हैं और श्री राधिका की काली आदि से रक्षा करने के लिए इनकी भुजा में तुरंत ही देते हैं और ये एक शर्त थी कि कि मेरी कन्या को जब कृष्ण मणि प्रदान करेंगे और समन्तक मणि उनको सौंप देंगे तब उनके साथ में विवाह होगा तो आज वो जो शर्त है सेमंत मणि की वो श्री सामंतकमणि श्री राधिका को समर्पित कर जा दी जा है सेमंतक मणि के ऊपर अधिकार श्री राधिका का ही स्थापित होता है श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि समंतक मणि श्रद्धनवा अतुल जी के पास में रखकर के और गया और कृष्ण ने श्रद्धंधा का बध कर दिया शद्धन्बा के शरीर में कृष्ण धूल रहे हैं समन्दक मणि मिली नहीं उस समय कृष्ण लौट करके बलदाऊ जी के पास में आए और बलदेव से कहा कि मणि श्रद्धांधा व्यक्ति में मारा गया उसके पास में मणि नहीं है बलदाऊ जी ने कृष्ण को डाट दिया बोल कृषि क्या मणि मणि लगा रखी है सत्याजित ने पहले मना कर दिया था सत्याजित कितना टालता रहा और तुम मणि के पीछे पड़े हुए हो अरे तुम्हारे पास में कौस्तु मणि ऑलरेडी है पहले से विद्यमान है एक प्राकृत प्राकृतिक नहीं हो सब धनबाद को भी मारने के लिए अकेले चले गए और हमको रथ पर छोड़ गए हम हमारे साथ में भी तुम कहीं दूरी रखना चाहते हो भैया अब हम यहां पर आए हैं मिथिला तो अब हम जनक राज्य से मिले बिना कैसे जा सकते हैं हम अभी नहीं जाते हैं तुम्हारे साथ में और श्री बल्दाव जी थोड़े से रूट करके उस समय मिथिला प्रदेश में श्री जो जनक राज्य हैं उन जनक राज्य के पास में मिलने की के लिए चले गए हैं जनक राज्य ने बड़ा भारी स्वागत किया और श्री बल्दाव जी के साथ बड़ा आदर परम आनंद बलदाव जी को आग्रह पूर्वक बहुत समय तक अपने पास में रखा इधर कृष्ण द्वारका में पहुंचे तो सबके हृदय में यही कृष्ण को मणि मिल गई है कृष्ण मणि को छुपा गए हैं इधर अक्र जी ने मन में विचार किया यहां होगे तो कहीं ना कहीं फोन खुल जाएगी इसलिए अक्र जी मणि को लेकर के सीधे अपने ननिहाल काशीपुर चले और काशीपुरी में सोने की बेदी बनाए और दान करें कोई यात्री घूमते घूमते तो कितना चक्कर है कोई यात्री घूमते घूमते द्वारका पहुंचे और द्वारका में कृष्ण के सामने यादवों के सामने बड़ाई करने लगे अजी साहब यादवों जैसा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो कोई नहीं है कृष्ण वास्तव में ब्रह्मण्य देव है ब्राह्मणों की खूब सेवा करते बुल कैसे जाना बुल कृष्ण के एक सेवक हमारे काशी नगर के देवते लगते हैं काशी नरेश के उनके दौमित्र हैं और वे भी बड़े ब्राह्मणों की सेवा करने वाले काशी के ब्राह्मणों को खूब उन्होंने सोने का दान किया है हमारे यहां की काशियों की काशी की पंडित सभा ने अतूर को दान पति उपाधि दी है आपने सुना होगा दानपति उनको उपाधि है कृष्ण बोले कौन को कौन कौन को? बोले जी को। मनी मन में विचार कर रहे हैं बाप जन्म में किसी को फूटी कोड़ी नहीं थी और आज जो सोने की सिल्ली की सिल्ली प्रदान की जा रही है जरूर न कहीं ना कहीं से नंबर दो का इनके पास में आ गया है सो so, श्री कृष्ण ने पत्र का लिख करके अकुर जी को बुलाया अकूर जी जान गए कि आप तो पकड़े गए हैं छिपेली बात तो है नहीं इसलिए मणि लेकर के गए ये नहीं कहा मणि लेकर तुरंत ही आपकी आवश्यकता है आप तुरंत ही मिलो सब काम छोड़ कर तो अकुर जी ने आज्ञा पालन की और आए मणि को छुपा करके रख रखा श्री कृष्ण बोले बोले काका हमको पता है कि श्रद्धंगा मरने के पहले मणि आपके पास में सुरक्षित रख गया था वो मणि हमारी की ये नहीं है कि आपके पास में आ गई तो आप ये कह दें कि मणि तो हमारे पास में है। कब्जा सच्चा और दावा झूठा ऐसा नहीं कह सकते आप। मणि हमारी तो हम इसके प्रमाण सब पूरा द्वार का प्रमाण है कि हमने मणि प्राप्त की थी और उस मणि को सत्य अपनी पुत्री को दे गया है बसियत में कर गया है उसने पहले कह दिया कि मेरे मणि मेरी पुत्री को है और हमने भी उससे कहा ये तुम्हारी पुत्री की मणि है इसलिए इस मणि के ऊपर अधिकार होगा वारसाना अधिकार जो होगा वो सत्य की पुत्री का है तुम्हारे पास में रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके मालिक हो मालिक तो हम मैं भी नहीं है मैं भी नहीं हूं इसका मालिक होगा सत्यभामा का जो पुत्र है वो इसका मालिक हम लोग तो केवल ट्रस्टी हैं आपके पास में मणि किसी तरह से पहुंच गई आप लीगल ट्रस्टी नहीं है मणि मणि का लीगल ट्रस्टी मैं हूं पर वो तो मणि मेरी भी नहीं है मणि सत्य सत्यभामा का जो पुत्र है उसकी मणि परंतु जब तक सत्यभामा का पुत्र नहीं होता है और वो समर्थ नहीं होता है तब तक उस मणि का वास्तविक ट्रस्टी मैं हूं और मेरे ऊपर ये कलंक लग रहा है कि मेरे मणि चोराई है जबकि मैं ट्रस्टी हूं मैं ही उसका पूरी तरह से रक्षा करने वाला हूं और मुझे ही ये कहा जा रहा है कि तुम तो चोर चोर हो और मणि को तुमने छुपा लिया है मेरे इस कलंक को भी दूर करो अक्र जी ने उस समय सबके सामने एफिडेविट दिया कि भाई इस मणि मणि को मेरे पास में गिरवी था ने ये चोराई थी और चोराने पर हत्या करके की उसने मणि को लिया था और मणि उसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरे पास में छोड़ दी थी मैं इसको लेकर के काशी चला गया था ये मणि श्री कृष्ण की है कृष्ण बोले ना मेरी नहीं मेरे पुत्र की होगी सत्यभामा का जो पुत्र होगा वो इस मणि का मालिक मणि सत्यभामा की है स्त्री धन उसे दहेज में मिला हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल कानून दृष्टि से सारी बात चल रही कोर्ट की दृष्टि से तो ये जो मणि है ये सत्यभामा की है और सत्य भा के पुत्र का इसके ऊपर पूरा अधिकार है उस मणि को देने लगे, अन्य सत्य अक्रूर जी इस मणि को देने लगे कृष्ण बोले हाँ हमने भर पा पाया ठीक है हम मणि देंगे नहीं इस मणि को तुम अपने पास में रखो इस मणि का सुंदरतम उपयोग कर रहे हो तुम ही हम भी यही करेंगे इस मणि के द्वारा गौर ब्राह्मण नारायण इनकी सेवा करेंगे हम हम भी यही करेंगे तुम भी वो कर हो पंत ध्यान रखना इस मणि के तुम मालिक नहीं हो कहीं पचा मत आज ये बात पूरी पर ये हो गई है ये बात कि मणि जो है वह सत्यभामा के पुत्र की है पंत इसको तुम उस समय मणि उधर रखी अब उसी मणि को श्री कृष्ण लेकर के जब श्री सत्यभामा कृष्ण वियोग में एकदम व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के नव बृंदारण में काली हृदय में कूद गई उस समय श्री कृष्ण जो बेश बदल करके पिंगला सखी के साथ में वहां गए थे वे सत्यभामा को सर्पड़ों से घिरा हुआ देख करके तुरंत ही उस समय ये नाटक का का, क्लाइमेक्सी उस समय श्री कृष्ण एक साथ बापकूद कूद पड़ते हैं और काली हृदय को कूद करके श्री सत्यभामा के हाथ में जैसे ही मणि को बहाते हैं वैसे ही सब देवताओं को हो रहे हैं कि सत्योक सत्य भामा को मणि मिल गई है और जो ये शर्त रखी गई थी कि मणि सत्यभामा को ही दी जाएगी बात अब सुनिश्चित हो गई है और सत्यभामा ने मणि प्राप्त कर ली है ये सुनकर के सब देवता पुष्टि कर रहे हैं और उस समय श्री देवनी भी आ जाती। देवी श्री रुक्मणी जी बड़ी रानी वे बड़ी रानी भी वहां आ जाती है और वे अनुमति प्रदान करती है क्योंकि अरे बहन राधिका ऐसा कहकर के श्री चंदावली और राधिका दोनों, दोनों कृष्ण अब मैं तुम्हारा क्या कृष्ण कह रहे हैं श्री राधिका से पूछती है राधिका कहती है नाटक के अंत में ललित माता का अंत नाटक का श्री आ, कृष्ण ने कृष्ण कह रहे हैं कि हे पौमासी जी आपकी कृपा से मैंने अपनी प्रिया राधिका को प्राप्त कर लिया है जितने भी बाधाएं हैं श्री रुक्मणी जी के द्वारा भी उपस्थित की जाने वाली जो बाधाएं हैं वे बाधाएं भी दूर हो रही हैं फिर भी यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि मेरा चित्र उस वृंदावन की गोपनीय लीला को करने के लिए उत्सुक हो रहा है जिस गोपनीय लीला में मैं करके श्री राधिका से मिलता था इस प्रकार पर भाव थी अभिलाषा महशी के हृदय में भी निरंतर निरंतर बनी रहती है तो श्रीमद् महाप्रभु जैसे कहते हैं कि यकौमार हृष्व इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो अपूर्व ब्रज की भूमि है जहां पर श्री राधा कृष्ण छिप करके परकिया भाव से मिलते थे उसी भाव को धारण करने की हमारे हृदय में अभिलाषा है सिद्धार्थ ने कि स्वकीय होने पर भी पर रस्ता पर परम गोविंद जय जय गोपाल